पूर्णमद पूर्णा पूर्ण उदज्य पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति श्रीमद्भागवदीताध्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि सर्वक्षेत्र सुभारत क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम ये तज ज्ञानम अथ मम इसके ऊपर विचार चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान यही मेरा ज्ञान विशेष ज्ञान यही है मेरा अभिप्राय यही है यही ज्ञान है माने जो तो क्षेत्रांश है वो वास्तव में कुछ है ही नहीं जो अज्ञान के द्वारा कल्पित पदार्थ होता है वो वास्तव में होता ही नहीं उसको असत्य रूप से समझ रही है करके समझ रहा ये होता है जब रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती भ्रांतिजन्य जो पदार्थ है सर्प असली क्या होता है वो था ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं बुद्धि होती ज्ञान काल में ऐसे यहाँ भी सारा संसार विवर्त है जैसे रज्जु में विवर्त है मानिए रज्जु रज्जु अभिषन्न में विवर्त है सर्प इस प्रकार सारा संसार विवर्त है चेतन में कुछ उसके तो अस्तित्व है ही नहीं ये समझ रहा होगा ज्ञान और क्षेत्र ज्ञा परमात्मा ही यह समझ रहा है क्षेत्र विद्धि से लेना है मैंने ऐक्य ज्ञान इस तरह से होना है यही ज्ञान मेरा ज्ञान है यही अभ्याय है भगवान ने कहा उसमें पूर्व पक्षी की संख्या आ गई थी शज्ञा आ गई थी थी यदि जीव और ईश्वर एक ही हो जाता है क्षेत्र सारे शरीर में प्रयोग एक ही ईश्वरी है ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है तो ईश्वर का ही संसार होगा सुख दुख का भोक्ता ईश्वरीय बनेगा अतिरिक्त है ही नहीं संसार ही है ही नहीं दूसरा अथवा संसार का अभाव होगा अगर इसको ईश्वर रूप में देखने पर ईश्वर में तो संसार होता नहीं है दो दोष और बंद मोक्ष व्यवस्था भी बन पाएगी एकात्म बाद में जब इस ईश्वर से भिन्न जीव हो तो उसको बंधन और बोक्ष साधन के द्वारा मोक्ष हो सके वो भी संभव है एकाधवाद में बंध मोक्ष व्यवस्था को कथन करने वाले शास्त्र का भी संबंध नहीं पाएगा संपर्क नहीं हो सकता ज्ञान अज्ञान बताने वाले शास्त्र भी चरितार्थ हो पाएंगे एकाधवाद में इत्यादि एकाध और प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरोध है प्रत्यक्ष अनुभव है संसार सुख दुख सुख दुख का अनुभूति हो रही है कैसे अपलाभ करे नहीं करके ईश्वर को तो सुख दुख होना नहीं यदि संसारी न होता किसको होना था सुख दुख प्रत्यक्ष प्रमाण से सुख तु आदि धर्म का अनुभव हो रहा है इसे भी एकात्मवाद ठीक नहीं है अनुमान से भी सिद्ध ठीक नहीं है जगत जो विचित्र है समाज समता नहीं है ऊंच नीच भाव है जगत में छोटे बड़े लोग ऐसे पड़े हुए तो सब वस्तु होते हैं तो इसको देखते हुए कारण में वैचित्र मानना पड़ेगा कारण में वैचित्र न होता तो यहाँ वैचित्र नहीं आता जैसे रक्त कपड़ा वस्त्र को देख करके रक्त तंतु की कल्पना हो जाती है अनुमान से सिद्ध होता है यदि रक्त लाल धागा न होता तो कपड़ा से लाल बनता तो जगत के वैचित्र को देखते हुए कारण में भी वैचित्र मानने पड़ेगा तो कारण में वैचित्र जैसे कहा देखा तो क्या का, विचित्र कार्य है ये जगत विचित्र कार्य हेतु दिया था जैसे मकान आदि जो बनते हैं समान नहीं होते क्यों कारण में मटेरियल में भैचित्र है तो कार्य में वैचित्र आ गया ठीक इस प्रकार संसार को वैचित्र देखता हुआ विचित्रता देखते हुए भी इसके कारण वैचित्र मानना पड़ेगा तो अनुमान से भी सिद्ध होता है संसार है सुख दुखादि संसार है धर्माधर्म रूपी संसार है जिसके कारण कार्य में वैचित्र आया ये सब बातें पूर्वादि ने कहा और सिद्धांत का ना अरे बाब ज्ञान और ज्ञान में विद्या और अविद्या में भेद है अज्ञान काल में संसारी एक ही एकात्म बाद में भी घट जाता है अज्ञान दशा में संसारी होता है ज्ञान दशा में ईश्वर रूप में होता है कही है, है।, है। अवस्था भेद को लेकर के दोनों होता है अज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था एक ही में घट जाता है अनेक होना कोई जरूरत नहीं है ये कहा था और क्योंकि कठोपर से वाक्य लेकर ला करके दिखाया था विद्या दिखा और अविद्या के बारे में कहा था ये दोनों के दोनों विपरीत हैं विशूची हैं नाना गति वाले भिन्न भिन्न गति वाले हैं ऐसा दिया था दूसरा भी कहा श्रेयस् प्रियस् मनुष्य मेहता तब संपरिषक्त परिस्वक्त विविरत धीरा इत्यादि आया था माने दो जीवन में दो पदार्थ सामने आते हैं प्राणियों के सामने दो पदार्थ हैं एक भावी कल्याण करने वाला एक वर्तमान की मान सुख दुख आदि देने वाले श्रेय और प्रिय कहते हैं दो पदार्थ सामने आते हैं उनमें से विचार करके दोनों किसमें लाभ है किसमें हानि है देख करके जो विश्वविवेकी होगा श्रेय को ग्रहण कर लेता है जो भावी कल्याण हो जिससे और दूसरा जो मंद है मंदबुद्धि वाला है प्रिय को ग्रहण करेगी योग सबके साधन होता है तत्कालीय ऐसा कहा है इत्यादि कहा ब्यास में कहा दुआ विम य पंदार दो ही मार्ग हैं दो ही मार्ग हैं यत्र वेदा प्रतिष्ठित जिसमें जिस मार्ग में वेद प्रतिष्ठित है दो मार्ग हैं प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति तौर तो पर आया था प्रवृत्ति रूप एक धर्म है मार्ग है एक निवृत्ति रूप मार्ग है इत्यादि कहा हुआ था तो बहुत सारी श्रुतियां दिया दो प्रकार की श्रुतियां यह चेत अवेदित अथ सत्यम इत्यादि भाषिकार श्रुति थी हमारे ऐसी शरीर में रहते रहते परमात्मा को जान सका अभिन्न भाव से जान सका तो काम अच्छा हो जाएगा मुख्य हो जाएगा उसका न जाने तो क्या होगा फिर जन्म संसार रूप चक्र में पड़ता रहेगा जन्मवर्ण रूपी संसार में पड़ता रहेगा भाती विनष्टी आया है यह चेत अवेदित इत्यादि नचे अवेदित इत्यादि और नान्य पंथा अमृत आय आया उसको प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं एक ही मार्ग है ज्ञान ज्ञान से प्राप्त नहीं होगा ये सब बातें हैं ये सब बातें कह करके सिद्ध करते बहुत सारे श्रुति थी स्मृति थी ज्ञान का मार्ग अलग और माने अविद्या का मार्ग अलग विद्या का मार्ग अलग है एक ही में घट जाता दोनों अवस्था भेद से ये सारा सिद्ध किया तो वास्तव में कहते श्रुति स्मृति न्याय भी हो अब ग किसी जाने जाती विद्या और अविद्या अवस्था का भेद हो जाता है एक संसार में संसार रूपी में डालने वाला है और एक मोक्ष देने वाला है तो इसके लिए कहा श्रुति स्मृति न्याय आपको बताया था ये सारी बातें कहां से जानी जाती जाना जाता कहा श्रुतियों से स्मृतियों से और न्यायम युक्ति से अब युक्ति बताना चाहते हैं श्रुति स्मृति का उदाहरण तो हो गया आगे युक्ति टीका में बोलते हैं विद्या फलम अनर्थ दोस्ती यही है ज्ञान का फल क्या होगा अनर्थों का नाश जन्म मरण रूपी जो संसार है सुख दुखाधिक भोगना संसार वो अनर्थ है ये इसका नाश हो जाना ध्वस्त हो जाना ये विद्या का फल है विद्याफलम अनर्थ दोस्ती अविद्यालम अनर्थ आप और अज्ञान का फल क्या अनर्थ की प्राप्ति यही फल है ज्ञान और ज्ञान का ही फल होता है विद्याफलम अनर्थ दस्ती अनर्थों का नाश और विद्याफलम अनर्थ आपती अविद्यालम अविद्या का जो फल होगा वो क्या है अनर्थ की प्राप्ति इति एतद ये, ये जो कहा गया अब तक कहा गया था श्रुति स्मृति देकर के कहा आगे कहते इसको यदद यही यही बा, इन्हीं बातों को अन्वय व्यतिवय व्यतिरेक का क्य न्यायाद अभिषि थी अन्वय व्यतिरेक काम होता है तो क्या होगा <coughs> अविद्यासत्व अनर्थ प्राप्ति अविद्यात्य अनर्थ दोस्ती अविद्या अभावे अनर्थ दस्ती यही अन्य वितरिक होगा तत्सत्व तत्सत्व तद अभावे तद यही होगा मैं अविद्यास हो। अनर्थ प्राप्ति अविद्या होने पर अनर्थों की प्राप्ति जब तक अज्ञान है अपना पहचान नहीं हुआ तब तक संसार जन्म बर रूप संसार चलता रहेगा अनर्थों की प्राप्ति और अविद्या अभावे अनर्थ अभाव अनर्थों का अभाव अन्य वित्र नामक न्याय दिखाते हैं ये कहना है ये सिद्ध कहा न्याय तश्चक्र के वाच कहा न्याय वन युक्ति युक्ति से सिद्धा है माने विद्या का फल अलग है अविद्या का फल अलग है एक ही व्यक्ति में अवस्था वैसे दोनों हो सकता है ये कहा था मैंने महाभारत के श्लोक दे दे रहे सर्पान कुशाग्राणी तथोधपान ज्ञावा मनुष्य परिवर्जयंती अज्ञान अतस्तत्र पत अंत ज्ञाने फलम पश्य था विशिष्टम एक देखो सर्प को जानना या न जानना दो एक व्यक्ति जानता है एक व्यक्ति नहीं जानता इसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं सर्प को न जानने वाला सर्प को सामने पहुंचेगा सर्प डे ढंग सा मारेगा उसको ढंग मारे से मारने से अनर्थ की प्राप्ति होगी कष्ट भोगना पड़ेगा जो तो सर्प को जानता है इसमें जहा है उसके पास नहीं जाएगा तो क्या होगा अनर्थों का नाश होगा कल्याण होगा उसका सरपाह सर्पान कुशाग्राणी कुश के जो तो कुसे कुसा काटे जाते हैं नीचे जो छोटे छोटे निकलते हैं बहुत मोकीले होते हैं जड़ों से आते हैं जब पैरों में चुभ जाते हैं तो कुसे को जड़ को समझने वाला होगा वो उधर नहीं जाएगा उसके अनर्थ नहीं होगा और जो समझता नहीं हो जाएगा अज्ञानी है तो अनर्थों की प्राप्ति करेगा पैरों में चुभेगा परेशान होगा तथा उदपानम तीसरा दृष्टांत है उदपान मान कुआ कुआ को समझता हो यहाँ पर गहराई में जाने पर मैं आ नहीं सकता हूं अनर्थ होगा समझता हो उसके पास नहीं जाएगा अनर्थ की दोस्ती होगी उसकी अनर्थ प्राप्त नहीं करता और जो नहीं समझता है कुए के बारे में क्या उसमें प्राण लेने की शक्ति नहीं समझता है वहाँ छलांग लगा देता मर जाता है अनर्थों की प्राप्ति होती है ये तीन दृष्टांत लेकर कुशान सरपान कुशाग्राणी तथा ज्ञातवा मनुष्य परिवर्तन थी जो मनुष्य जानते हैं उसको समझते हैं इसके स्वरूप को समझते हैं इसके फल को समझते हैं हाँ तो उसको परिवर्तन कर देते उस तरह नहीं जाते जानने वाले जो होते हैं अज्ञान तथा पतन कहते कुछ लोग अज्ञानी उसके विषय में नहीं जानते सर्पों को नहीं जानते क्या होता है उसमें कुसा के अग्रभाग को नहीं समझते कुआ को नहीं समझते जो लोग ऐसे हैं अज्ञानता अज्ञान के कारण तत्र मान उन स्थानों में सर्पादि स्थानों में केचित पतंती गिर जाते अनर्थ प्राप्त कर जाते हैं अज्ञान के कारण ज्ञानी फलं हम पश्य ज्ञान का ज्ञान में फल देखो यथोपतिष्ठ जैसे हमने अभी कहा सर्पान को साग्राहिए दिखाया कि फल देखो ज्ञान में क्या फल होता है अनर्थों की निवृत्ति दोस्ती होती है अनर्थ प्राप्त नहीं करता ज्ञान होने पर अज्ञान से कुछ लोग गिर जाते हैं अज्ञान से अनर्थ की प्राप्ति होती है स्थिति है माने विद्या और अविद्या का फल भिन्न भिन्न फल है एक आ रहे। तथा देहादिशु आत्मबुद्धि ये तो दृष्टांत दे दिया सर्पान कुशागराणी दृष्टांत है ये किंतु उसी प्रकार यहां शरीर में घटाना है तथा चेहादिशु आत्मबुद्धिर अविद्वान देहादि में आत्मबुद्धि है जिसका देहादिशु आत्मबुद्धि यश बहुवी समाज देहादि शरीर इंद्रि आदि में जिसका आत्मबुद्धि मैं हूं मैं मैं कर रहा हूं अभिद्वान अज्ञानी है वो राग द्वेष आदि प्रयुक्त तो उस काल में क्या होता है देहादि में देहात्म बुद्धि वाला है अज्ञानी है राग द्वेष दो धर्मों को लेकर के प्रवृत्त हो जाता है वो दो धर्म सामने करके चलता है कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा इष्ट अनिष्ट भाव होगा उसका मन में ऐसा होगा शत्रुमित्र भाव होगा राग द्वेषादि प्रयोग देहादि में आत्मबुद्धि करने वाला जो अज्ञानी है वो राग द्वेष आदि के द्वारा प्रेरित होकर के धर्माधर्म अनुष्ठान धर्म अधर्म का अनुष्ठान करने वाला जाता हो जाता है राग से प्रेरित होगा तो धर्म करेगा और द्वेष से प्रेरित होगा तो अधर्म करेगा धर्म धर्माधर्म अनुष्ठान कृत धर्माधर्म के अनुष्ठान करने वाला जाएते विरते जाओ पैदा होगा मरेगा पैदा होगा मरेगा करता रहेगा ये लिहादि में आत्मबुद्धि है अज्ञानी है आत्मबुद्धि वाला है राग द्वेश आदि सामने करके चलने वाला हो रहा है उसके द्वारा कर्म करता है राग से प्रेरित होकर अथवा द्वेष से प्रेरित होकर के सुभाषुभ कर्म करेगा वो उसका परिणाम यह होगा जन्म और मरण चाहे नार की जन्म हो चाहे सूर्य जन्म हो जन्म तो जन्म ही है मरण भी है जन्म और मरण को प्राप्त करता रहेगा ये अवगम्य ऐसा जाना जाता है देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी और दूसरा व्यक्ति देहादि से अतिरिक्त आत्मदर्शी वाला है देहादी से पृथक समझता आत्मा को जो हाँ देहादि में आत्मबुद्धि वाली की स्थिति हो गई जन्म जन्मवरण प्राप्त करना बस चाहे राक्ष से प्रेरित हो चाहे द्वेष से प्रेरित हो धर्म अधर्म करेगा दोनों का फल जन्मवरण ही होना है किंतु देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शन हो जो लोग ऐसे होते हैं देहादी से अतिरिक्त आत्मदर्शन करने वाले हैं इसमें ऐसी स्थिति है यानी ज्ञानी लोग हैं राग आदि द्वेष आदि अपेक्षा उनमें राग-द्वेष आदि नहीं होता राग-द्वेष आदि के प्रकृष्ठ हान प्रहाण त्याग हो जाता है प्राण की अपेक्षा से उनमें राग-द्वेष नहीं आता जो देहादि में आत्मबुद्धि जिनकी नहीं है राग-द्वेष आदि का अभाव के उसके अपेक्षा से धर्माधर्म प्रवृत्ति उपसमाध रागद्वेष आदि नहीं उनके जीवन में धर्माधर्म के कारण रागद्वेष से वो न होने से धर्माधर्म प्रवृत्ति नहीं हो सकती नहीं हो सकती उनकी धर्माधर्म प्रवृत्ति समाज धर्म अधर्म में जो प्रवृत्ति होती थी रागद्वष के कारण राग रागद्वेश का अभाव से धर्माधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी तो मुचे मुक्त हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं स्थिति ऐसी है हमारे देहादि में आत्मबुद्धि जिनकी है रागद्वेश धर्म से युक्त होता है दो धर्म लेकर चलता है उसके उसके प्रेरित होकर के कर्म शुभा शुभ कर्म करता है कर्म का परिणाम जन्म मंड से युक्त होता है मुक्त नहीं हो पाता संसार से और देहादि में जिसमें राग रागद्वेश नहीं है आसक्ति नहीं है तो देहादि में आसक्ति के बिना राग रागद्वेश नहीं होगा राग रागद्वेष के अभाव होने पर क्या होगा धर्माधर्म भी कार्य करेगा नहीं वो रागद्वष के अभाव के कारण तो चंदे मुक्त हो जाता है क्या होता है मैंने अज्ञान और ज्ञान का ही परिणाम है इति न केरचित प्रत्याख्या तुम सक्यम न्यायता इस युक्ति को कोई भी खंडन नहीं कर सकता जो सरपान कुशाग्रहण आदि दिया था प्रकार यहां भी इसी प्रकार उसका वो दृष्टांत था सिद्धांत घटाए देहादि में आत्मबुद्धि जिनका होगा आत्मबुद्धि आत्म वाले जो व्यक्ति होंगे आत्मबुद्धि वाले जो व्यक्ति होंगे राग द्वेष रागदोषा धर्म प्रवृत्त होते हैं वो उसे होने पर धर्म सुभाषुभ कर्म करेंगे सुभाषुभ कर्म के अधीन होकर फल भोगेंगे यह जाना जाता है और देहादिश में देहादिश अतिरिक्त आत्मबुद्धि वाले हैं जो देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शन में कहा ऐसे आत्मद्रष्टा होंगे जो उनके तो राग रागद्वेश प्रहार अपेक्षा बोलता है रागद्वेश होगा नहीं देहादीप के कारण ही रागद्वेश होते देहादीप में आत्मबुद्धि नहीं तो द्वेष धर्म नहीं है धर्माधर्म प्रवृत्ति उपसमात बोल दिया धर्म धर्माधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी शांत हो, तो हो जाएगी प्रवृत्ति उनके रागद्वेश के अभाव के कारण कुछ चलते है धर्माधर्म नहीं तो मुक्त हो जाएंगे जन्मभरण नहीं होगा इति न केव प्रत्याख्या तुम सक्षम युक्ति से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता कोई भी ही हो इस वाक्य का खंडन नहीं कर सकता तत्र जब ऐसी स्थिति है देहा, देहादि में आत्मबुद्धि या अनात्मबुद्धि दो में से एक बुद्धि वाले तत्री क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से बसाता क्षेत्र ज्ञो वास्तव ईश्वरी बा। है यह परमात्मा ही है उपाधि के कारण क्षेत्र भाष रहा है तत्री जब ऐसी युक्ति होने पर क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से बसाता क्षेत्रज्ञ जो है ये जीव जिसको बोला जा रहा है ईश्वरी होता हुआ वास्तव में आई तो ईश्वरी है ये अविद्यात उपाधि भेद अविद्या के द्वारा बनाए गए जो उपाधि भेद हैं उपाधि विशेष है अंतकरणादि जो उपाधि है उपाधि भेदतः संसारित्व इव होती क्षेत्रज्ञ में संसारी नहीं होता क्षेत्रज्ञ संसारी जैसा होता है संसारित्व भी होती क्षेत्रज्ञ में संसारित्व जैसा धर्म दिखता है हाई तो वास्तव परमात्मा ही हो उपाधि के कारण से उपाधि में संलग्न होने के कारण उपाधि के धर्म इस पर आरोप करके संसारी जैसा लगता है वास्तव में उपाधि संसारी है क्षेत्र के संसारी नहीं है जैसे जल में चंद्रमा का हिलता हुआ सा लगता है वास्तव में जल हिलता हुआ चंद्रमा नहीं हिलता गगनस्त चंद्रमा का हिलेगा जलस्त चंद्रमा भी हिलता सा लगता है ये वो संसारी जैसा ये लगता है क्यों उस अज्ञान के कारण उपाधियों में आत्मबुद्धि करके बैठ गया वास्तव में तो परमात्मा ही है ये कहा तथा जब क्या घटता है यहाँ इसने युक्ति से पूर्वक युक्ति से घटता है क्षेत्रज्ञ से ईश्वर है में सता ये क्षेत्रज्ञ जो जीव कहलाता है ना है तो ईश्वर ही है ईश्वर होता हुआ ही अविद्या कृत उपाधि भेद अज्ञान के कारण उपाधि भेद होने से वास्तव में उपाधि है ही उसकी ईश्वरी परमात्मा ही है उपाधि भेद उपाधि भेद से संसारित्व विभवती तो संसारित्व तो जैसा लगता है इवा लगा दिया संसारी वास्तव है ही नहीं है जैसे जल के हिलने से जलस्त चंद्रमा हिलता ऐसा लगता है ठीक इस प्रकार है वास्तव हिलता है नहीं चंद्रमा यथा देहादि आत्मत्व आत्म, आत्म जैसे देहादि में आत्मबुद्धि हो रखी आत्मा की उपाधि के, के कारण है इसी प्रकार सुख तो दुखादि धर्म है सुख दुखादी धर्म उपाधि के हैं मन के हैं आत्मा का नहीं है उसके साथ संबंध हो गया ज्ञान से संबंध होने से सुख दुखाद धर्म आत्मा के जैसे लगते हैं जैसे देहधर्म यथा देहादि आत्मत्व आत्म देहादि में जैसे आत्मबुद्धि होती है ना आत्मा का इस प्रकार हो सुख दुखादि में उपाधि में आत्मबुद्धि होने से उसके धर्म इसमें आ गया जैसे देहादि में आत्मबुद्धि होने से जरा बरादि का आरोप करता है अपने मैं मरने वाला हूं मैं रोगी हो गया हूँ वृद्ध हो गया हूँ बोलता है शरीर में आत्मबुद्धि करके ठीक इस प्रकार सुख दुख के जो उपाधि है अंतकरण आदि उसमें मान तादात में करके अज्ञान के बस पर करके सुख दुख आदि को अपने में आरोप करता है वास्तव में ईश्वर है ही सुख दुख आदि का भोगता नहीं है ये कहा गया सर्वजु नाम भी प्रसिद्धो दयादिशु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितों अविद्यात सारे प्राणियों में अहम अहम सर्वत्र शरीर में शरीर में होता है सबका अज्ञान के कारण सर्वजंतु ना भी प्रसिद्ध ही माने इस सारे जंतु मात्र मनुष्य मात्र नहीं सारे जंतुओं का प्रसिद्ध है ये देहादि जो अनात्म पदार्थ है देहादिशु अनात्मश जो अनात्म पदार्थ है उनमें आत्मभाव आत्मबुद्धि हो जाती है निश्चित होता है मैं यही हूं अभी मनुष्य शरीर में मैं मनुष्य ही हूं यही निश्चित है पशु शरीर पहुंचेगा वही पशु तभी निश्चित है उसकी प्राणी मात्र में यह होता है देहादि में आत्मबुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि होनी अविद्या कृति है यह वास्तव में नहीं है अज्ञान के कारण है अनात्मा में आत्मबुद्धि होना अविद्या के कारण है अज्ञान के कारण है ठीक है। जैसे दृष्टांत से समझाते हैं यथा था पुरुष ने रात्रि में ठूठ खड़ी है पड़ा है किंतु पुरुष बुद्धि हो गई मनुष्य बुद्धि हो जाती है किंतु प्रातकाल होने पर था बुद्धि आ जाएगी इसी प्रकार यहां भी आत्मबुद्धि हो रखी है शरीर आदि में सुख सुख दुखादि की जो उपाधि धर्म जहां सुख दुख है वो मनादि में आत्मबुद्धि है जैसे था पुरुष बुद्धि हो जाती है ठूठ में मनुष्य बुद्धि हो जाना यथार्थ ज्ञान नहीं है यथार्थाण पुरुष निश्चय जैसे थाणु में पुरुष निश्चय हो जाना निश्चित कर लेता उस काल में अधेरे में ठूठ खड़ा हो बाहर तो मनुष्य समझता है ना चाहे इतना पुरुष पुरुषो धर्म था इतने मात्र से पुरुष धर्म नहीं तो थाणु में था में पुरुष बुद्धि हो गई समझ लिया मान लिया निश्चित कर दिया फिर भी पुरुष पुछ तो धर्म तो में नहीं है वहां तो थाणु तो धर्म रहेगा मनुष्य तो धर्म कहां रहेगा वहां उसने निश्चय कर लिया पुरुष है करके थाणु को किंतु इतने निश्चय से कभी पुरुष हो नहीं सकता है तो इसमें जीवत्व तो समझ लिया उपाधि के कारण इतने बात जीव नहीं हो सकता है तो ईश्वरीय है यही घटाना चाहते हैं यथा था पुरुष ने जिस प्रकार थाणु में पुरुष निश्चय हो जाता है अज्ञानी को थाणु नहीं समझ पाया ठूठा ही न समझा पुरुष बुद्धि हो गई विक्षेप शक्ति आके काम कर दिया था को तो ढक दिया आवृत हो गया पहले अज्ञान का दो अंश आवरण अंश विक्षेप अंश अज्ञान आकर के थाणु को ढक दिया उसके बाद रूपांतर में दिखा दिया पुरुष बुद्धि में दिखा दिया इतने मात्र से थाणु पुरुष तो हो था पुरु नहीं सकता ये कह है यथा था पुरुष निश्चय हो क्या यथा बताइए पुरुष निश्चय होने मात्र से थाणु पुरुष धर्म हां में पुरुष धर्म हो नहीं सकता पुरुष तो नहीं आ सकता थाणु और भगवती क्या पुरुष धर्म स्थाणु और पुरुष धर्म स्थानु में जा सकता थाणु धर्म वा पुरुष कभी कभी थाणु का धर्म पुरुष को थाणु समझता है कभी जो अंधेरे में जा रहा हो मनुष्य खड़ा है ठूट है समझता है इतना समझ गया वो ठूट हो जाएगा मनुष्य नहीं हो सकता उसके निश्चय है मनुष्य है करके किसको ठूट को इतने मात्र नहीं हो सकता थाणु धर्म हो व पुरुष ऐसे कहा पुरुष को थाणु समझने पर भी थाणु धर्म पुरुष नहीं हो सकता वहां तो थानु बैठा हुआ होता है पुरुष का पुष्ट तो रहेगा तथा यहां भी ऐसे समझना निश्चय तो कर बैठा है मैं यही हूं करके शरीर आदि में अहम करके बैठा हुआ है अज्ञान दशा में जैसे अज्ञान काल में थाणु को पुरुष समझ रहा है निश्चय किया किंतु इतने मात्र से वो पुरुष नहीं हो सकता थाणु ठीक इसी प्रकार यहां भी समझ रहा न चैतन्यम धर्मोदय से चैतन्य धर्म शरीर का नहीं हो सकता इसी प्रकार जैसे वहां था पुरुष पुंस तो धर्म नहीं हो सकता कहा दृष्टान्ति है इस प्रकार चैतन्य धर्म जो है शरीर का नहीं हो सकता चैतन्यम न धर्मो देह दे का न चैतन्यम धर्मो देह चैतन्य धर्म शरीर का नहीं हो सकता देहस्य धर्म वा चेतन देह का धर्म भी चैतन्य चेतन चैतन का नहीं हो सक सकता देह का जो धर्म है प्राण कुब्जत्व आदि जो भी धर्म है ये धर्म चेतन का नहीं हो सकता चेतन का धर्म शरीर में शरीर का नहीं हो सकता शरीर का धर्म चेतन में नहीं हो सकता जैसे थाणु का धर्म पुरुष में नहीं पुरुष का धर्म में नहीं हो सकता कल्पना मात्र से इस प्रकार यहां भी अनात्मा में आत्मबुद्धि कर रहा है शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर दिया तो करने से शरीर धर्म आत्मा में नहीं आ सकते कहना है सुख दुख मोहात्मकत्व आदि आत्मरोह न युक्त सुख दुखादि मोहात्म मोहरूप जो धर्म है ना सुख दुख मोहादि आत्मा का धर्म नहीं हो सकते ये देह का धर्म है मान सूक्ष्म शरीर का धर्म होता है सुख दुखादि सुख दुख महात्मकत्व आदि जो सुख दुख मोहा आदि जो धर्म है ये सब धर्म आत्मनो न युक्त आत्मा के नहीं हो सकते ये मैं सुखी हूं दुखी हूं बोलना गलत है ये आत्मा का धर्म नहीं हो सकते ये सुख दुख आदि अंतकरण के धर्म है अविद्याकृतत्व तो विशेषात अविद्याकृत है जैसे था में पुरुष बुद्धि जो हो रही थी अज्ञान में पुरुष बुद्धि हो रही थी वो बुद्धि कैसी थी अविद्याकृत है अज्ञानकृत है वो थाणु का भी पुरुष तो हो नहीं सकता ठूठ को पुरुष समझ लिया समझने पुरुष हो पाएगा नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार चैतन्य धर्म जो आत्मा का है शरीर का नहीं हो सकता जैसे थाणु का धर्म पुरुष पुरुष का नहीं होता पुरुष का धर्म थाणु का नहीं होता ठीक इसी प्रकार चैतन्य धर्म आत्मा का है चैतन्य स्वरूप धर्म वह देह का नहीं हो सकता और देह धर्म जो होगा जरा मृत्यु आदि से ग्रहित सुख तो का धर्म आत्मा का नहीं हो सकता जैसे थाणु और पुरुष का दृष्टांत क्या घटा रहे हैं सुख दुख महात्मकत्व आदि जो सुख दुख मोहादि धर्म है माने सदगुण रजुगुण तमगुण आदि से होने वाले सुख दुखादि धर्म है निमित्त वर्ग होने वाले धर्म आत्मनो नहीं युक्त आत्मा के हो नहीं सकते है ये, ये धर्म क्यों अविद्याकृतत्व विशेषा तो जैसे थाणु में पुरुष बुद्धि अविद्याकृत है पुरुष में थाणु बुद्धि अविद्याकृत है इस प्रकार सुख दुखादि धर्म आत्मा का रहे अविद्याकृत है अज्ञान के कारण आरोपित हो रहे हैं वास्तव में ये देह के धर्म है इनके ये इनके धर्म को यही रह ले तो आत्मा भी क्यों ले जाना ये कह रहा है अभिद्याष आदि जैसे जरा मृत्युवत्त जैसे जरा मृत्यु आदि आत्मा का धर्म नहीं शरीर के धर्म होते हैं आत्मा भी दिखता है मैं बूढ़ा हो गया हूं बोल रहा है शरीर के साथ एक आत, तादात्म करके थूल शरीर के साथ तातात्म करके बोलता है मैं मरने वाला हूं बोल रहा है आरोप करता है ठीक इस प्रकार सुख दुख आदि भी आत्मा में आरोप करता है मतलब सूक्ष्म शरीर के धर्म भी इसके नहीं है सिद्ध कर रहे जैसे थूल शरीर के धर्म आत्मा में न होते हुए आत्मा में आरोप करता है अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचानता शरीर को और अपने आत्मा को भिन्न भिन्न भिन पहचानता तो स्थिति नहीं लाता इस प्रकार यहां भी समझ रहा कहा सूक्ष्म शरीर का धर्म भी यहां नहीं है कहना है पूर्व पक्ष एक शंका आ जाती है नहीं समान दृष्टांत नहीं है सिद्धांत और दृष्टांत में समता नहीं है दृष्टांत दिया गया था ठाणु और पुरुष का थाणु में पुरुष बुद्धि हो गई अथवा पुरुष में थाणु बुद्धि हो गई मान लीजिए निश्चय कर लिया उसने उस काल में पुरुष है ही समझा कि उसको थाणु को अथवा पुरुष को थाणु समझ लिया निश्चय कर लिया इतने मात्र से उनका धर्म परस्पर धर्म कहीं का कहीं नहीं होता थाणु धर्म पुरुष का नहीं पुरुष धर्म स्थाणु का नहीं ये दृष्टांत दिया था इसी प्रकार फिर शरीर में घटाया सुख दुखादि धर्म आत्मा का नहीं हो सकते मारे सुख दुखादि धर्म अंतकरण के है अविद्या के कारण आरोपित है जैसे में पुष्प तो धर्म आरोपित है अभिद्या के द्वारा वास्तविक नहीं थी तो अपूर्वादी शंका उठाता है कि नहीं समान दृष्टांत नहीं है सिद्धांत और दृष्टांत में समता नहीं है घटाना है शरीर धर्म आत्मा में नहीं होते कहने के लिए ये घटाना है दृष्टांत दिया था पुरुष का दृष्टांत दिया हुआ है ना अतुल्यवादित ना दृष्टांत और सिद्धांत में समता नहीं है समान दृष्टांत है समता होनी चाहिए जैसे वहाँ ऐसे यहाँ होनी चाहिए यहाँ हो और अंतर है क्या अंतर है थाणु और पुरुष में क्या होता है जहाँ थाणु में पूर्व बुद्धि पुरुष में थाणु बुद्धि करने वाला व्यक्ति दूसरा होता है थाणु पुरुष जहाँ पुरुष की कल्पना कर रहा है थाणु में वो कल्पक दूसरा होता है यहाँ वही आत्मा ही कल्पक बना हुआ होता है स्वयं का कल्पक किसमें देहादि में देहादि और आत्मा दो ही पदार्थ है वहां तो तीन हो जाते हैं थाणु पुरुष और तीसरा पुरुष उनमें कल्पना करेगा यहां ऐसा नहीं है यहां दो ही है ये बोलना चाहता पूर्वादी न अतुल्यचेत तुल्य दृष्टांत नहीं दिया सम, समता नहीं दृष्टांत सिद्धांत में इसी के पूर्व पक्ष भाष्य आगे व्याख्या है थााणु पुरुष हो ची ज्ञे हुए वसंतों का दें थाु पुरुष जहाँ है जहाँ ठोट में पुरुष बुद्धि की कल्पना करे चाहे पुरुष में ठोट बुद्धि की कल्पना करता हो व्यक्ति वो दोनों ज्ञ पदार्थ है जाने जाते हैं थाणु भी पुरुष भी दूसरे जाने जाते हैं ज्ञे वसंत ज्ञ होते हुए ज्ञान का विषय होते हुए दोनों ज्ञात्रा अन्य ज्ञाता के द्वारा जानने वाला ज्ञाता दूसरा होगा चाहे थाणु में पुरुष समझे पुरुष में थाणु समझने वाला दूसरा व्यक्ति होगा सामने तटस्थ ता होगा यात्रा ज्ञाता के द्वारा अन्योन्या अध्यस्त एक दूसरे में अध्यस्ता है वो दोनों थाणु में पुस्त बुद्धि पुरुषत्व अध्यस्त है पुरुष में थाणुत्व तो अध्यस्त ऐसा भी समझे चाहे ठूट को पुरुष समझे पुरुष को ठूट समझा समझता हो तो दोनों एक दूसरे में अध्यस्त है वो किसके द्वारा ज्ञाता के द्वारा तीसरा ज्ञाता होगा उसके द्वारा दोनों ज्ञे हैं ये थाणुत्व पुरस्तत्व वो तीसरे व्यक्ति यहां कल्पना करता है अध्यास करता है दोनों को एक दूसरे पे आरोप करता है अविद्या, अविद्या के द्वारा अज्ञान के कारण था पुरुष को छह सही ज्ञान होता तो नहीं करता ज्ञान नहीं अज्ञान है इस द्वारा आरोप करता है तीसरे व्यक्ति होता है यहां देहात्मनोष तो अभी यहां पर आरोप करने वाला स्वयं आरोप भी स्वयं हो जाता है विषम दृष्टान्त है थानु पुरुष का पूर्व बोलो देहात्मोष तो देहर आत्मा के बारे में देखते हैं जहां घटाना है अब यहां वो तो दृष्टांत था है थाणु पुरुष तो तो ये दोनों तो ज्ञ ज्ञात्रो इधर वह तरह ये गेय है देह और ज्ञाता है आत्मा ये दोनों एक दूसरे में आश्रित हो रहे हैं एक दूसरे में है ये अध्यस्त है दोनों दोनों में अध्यास हो रखा है वहां तो दोनों गेय थे पुरुष भी ठोठ भी तीसरा व्यक्ति आरोप करता था चाहे पुरुष में ठोठ बुद्धि माने चाहे ठोठ में पुरुष बुद्धि मानता हो वो तीसरा व्यक्ति था वह यहां यही दो ही हैं ज्ञाता और ज्ञाय ही हैं जय देह ज्ञाता आत्मा कहा देहात्मस्थित देह और आत्मा की बात करते हैं जब तो ज्ञात्रो रेवा ज्ञेय और ज्ञाता दो ही हैं यहां इनका ही इतर इतर अध्यास एक दूसरे में अध्यास हुआ है ज्ञर्म तो आत्मा में आत्मा तो धर्म ज्ञ में अध्यास करना है कभी शरीर में आत्मबुद्धि करता है कभी शरीर का धर्म आत्मा में करके बोलता है इत्यादि न समूह दृष्टांत जो था तो पुरुष का दृष्टांत यह समना ही है विषम दृष्टांत है वहां तो तीसरा व्यक्ति दो का आरोप करता है दो धर्मों का आरोप करता है सामने वाले में किंतु यहां तो द्वही है आत्मा देह द्वही है तो यहां तो ज्ञाता और ज्ञाएगा ही यहां इतना इतना अध्यास हो रखा है न समूह दृष्टांत तो अ देह धर्म गेय भी इसलिए क्या सिद्ध होगा देह धर्म गेय होने पर भी यद्यपि देह धर्म जो कणको विजात्वादि है सुख दुख आदि जो भी है ये धर्म है ज्ञयो भी ज्ञ है आत्मा के द्वारा ग्यय होने पर भी ज्ञातुर आत्मा ये ज्ञाता आत्मा का ही धर्म माना जाएगा देह धर्म तो धाणुपुरुष जैसा नहीं है वहां तो तीसरे व्यक्ति कल्पक था या तीसरा है ही नहीं ज्ञाता और ज्ञाय या इतर अध्यास बना हुआ है इसलिए देहध धर्म ज्ञय होने पर भी ज्ञान का विषय हो रहा है आत्मा का होने पर भी ज्ञातुर और आत्मरो भवती ज्ञाता आत्मा, आत्मा के भी होगा देह धर्म तो आत्मा के ही सिद्ध होता है आत्मा का ही है धर्म देह धर्म काला को आत्मा ही काला कोजा होता है आ, आत्मा ही सुखी दुखी होता है इत्यादि यदि चेत यदि पूर्व ऐसा बोलता हो तो नदि आत्मा में देह धर्म होगा क्या होगा अचैतन्य प्रसंगात आत्मा फिर चेतन नहीं मान पाओगे देह धर्म आएगा काड़क तत्व आदि थोल शरीर का धर्म अथवा सुख सब शरीर का सुख दुख आदि धर्म माना जाए आत्मा को सुख माना जाए तो अतुल क्या अचैतन्य प्रसंगा आत्मा में चैत चैतन्य मानना नहीं बनेगा अचैतन्य आएगा जैसे जरा मृत्यु स्पष्ट है किसके धर्म है ये शरीर का तो शरीर जरा मृत्यु वाला जो शरीर चेतन है कि अचेतन है अचेतन है इसी प्रकार सुख दुख आदि भी यदि आत्मा का धर्म मानोगे तो आत्मा अचेतन मानना पड़ेगा अचेतन मानना किसी को भी इष्ट नहीं आत्मा को कोई भी बाधी नहीं मानता है अचैतन्य कहा यह तो संक्षेप में बोल दिया संग्रह है आगे व्याख्या करते हैं यदि ही कि गेह से देहादे क्षेत्र से धर्म ये गेह है आत्मा के द्वारा जाना जाता है क्षेत्रज्ञ को जानने क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है तो यदि से यदि गेय से देहादे क्षेत्र जो ज्ञाद ज्ञे है ज्ञान का विषय बनते हैं आत्मा के देहादि जो है क्षेत्र से जो क्षेत्र कोटि में आते हैं इनका धर्म इनके जितने भी धर्म होंगे सुख दुख, दुख मोह इच्छा दह हो सुख है दुख है इच्छा है मोह है इत्यादि जो धर्म हैं कि ज्ञ का धर्म जो क्षेत्र का धर्म है ज्ञातुर भवन यदि ज्ञाता के हो जाते हो यह धर्म आत्मा के यदि होते हो चेत यदि ऐसा होता हो तो, तरी तब तो गेय से क्षेत्र क्षेत्र से धर्म के चरण आत्मरो भगवंती अविद्या तब तो क्या मानना होगा जो गेह जो क्षेत्र के धर्म है कुछ धर्म तो आत्मा में आरोपित होते ज्ञान के कारण और कुछ धर्म आरोपित नहीं होते ऐसा मानना पड़ेगा दो विभाग करना पड़ेगा इनका किंतु तो नहीं है क्यों जन्म वरण को आत्मा में आरोप नहीं करना शरीर में रखना और सुख दुख आदि को आत्मा में आरोप करना शरीर के धर्म दो विवाह करना पड़ेगा यही कहते हैं तभी यह से क्षेत्र से धर्म गे जो क्षेत्र है शरीर है ज्ञान क्षेत्र के जो ज्ञान का विषय है दर, इनके धर्म के चलना कुछ धर्म आत्मरो भवंती कुछ तो आत्मा के होते हैं ऐसा मानना और अविद्या अध्यापित किसके अविद्या के द्वारा आरोप सुख दुखादि मोहादि धर्म आत्मा के हो जाते देह धर्म ये मानना और जरा बना दोस्तु न भवंती जरा बरनादि धर्म नहीं होते आत्मा के देह धर्म ये भी कुछ देह धर्म तो आत्मा में सुख दुख आदि को ले जाना आत्मा में डाल देना सूक्ष्म शरीर का धर्म माना मान है ना तो देह धर्म ये हो और कुछ नहीं जरा जराबरणादि नहीं है ऐसा मान में क्या विशेष कल्पना को क्या यहां विनिगमन का है ये सिद्धांत पूछ रहा है विशेष हेतु वक्तव्य तो कुछ धर्म आत्मा के होते हैं देहधर्म कुछ धर्म नहीं होते इसमें विशेष कारण बतलाना पड़ेगा आपको जरा बरणादि आत्मा के नहीं होते ये पूर्वादि भी मानता है जरापरण आदि आत्मा धर्म नहीं है किंतु सुख दुख आदि आत्मा धर्म मानते हैं ये इसमें विशेष कारण बतलाना होगा आपको यह सिद्धांत पूछ रहे हैं न भगवंती अस्थि अनुमान देहधर्म आत्मा के नहीं होते हमारे पक्ष है इसमें तो अनुमान से सिद्ध होता है देहा धर्म आत्मा का नहीं है हमारे पक्ष में अनुमान प्रमाण है तुम्हारे पास क्या प्रमाण है जो कुछ देह धर्म आत्मा के नहीं होते कुछ देहधर्म आत्मा के होते क्या प्रमाण है तुम्हारा क्या हेतु बताओ हमारे में हेतु है अनुमान प्रमाण है ये सिद्धांत बोल रहे हैं न भवंती अस्ति अनुमानम देहधर्म आत्मा के नहीं होते इसमें तो अनुमान प्रमाण है आत्मा के नहीं इसमें अनुमान प्रमाण है क्यों देहधर्म आत्मा न भवंती ये बनाना देह धर्म को पक्ष बना देना आत्मा के नहीं होते साध्य बनाना क्यों अध्या अविद्या अध्यारोपित तो अविद्या के द्वारा आरोपित होने पर होने के कारण देहधर्म आत्मा के नहीं होते विद्या के द्वारा आरोपित है ये आरोपित होने से आत्मधर्म नहीं है ठीक है। एक अन्य अथवा दृष्टांत क्या आदिवत, जैसे जरा आदि अवस्था है जरा मृत्यु आदि है देहा धर्म आत्मा के नहीं होते जहां जहां अविद्या के द्वारा आरोपित होते हैं वो आत्मधर्म नहीं होते हैं जैसे जरा आदि है जरा आदि जैसे अविद्या के द्वारा आरोपित है आत्मा में आत्मा के नहीं है प्रस्पष्ट है ठीक इस प्रकार सुख दुखादि मोहादि भी आत्मा के नहीं हो सकते नहीं होते हैं देह धर्म आत्मा के इसमें अनुमान प्रमाण है, है ये कहा अथवा हेतु बदलते थे विद्या अध्यायपी तत्वात्म क्या है हेतु हेयत्वात्म देह धर्म आत्मा आत्मनो अभवंती देह के धर्म जितने में सुख दुकादी आत्मा के नहीं हो सकते क्यों हेयत्व त्याज्य है ये जाय नहीं है आत्माधर्म नहीं हो सकते अथवा तीसरा हेतु दे दे, दे अनुमान में देह धर्म आत्मनोन भवंती देहा के धर्म आत्मा के नहीं हो सकते क्यों कहते उपाधेयत्वाद देह धर्म उपाधेय ग्राह्य है आ, आत्मा ग्राहक है इसलिए नहीं हो सकते उपाधेयत्व ग्राह्यत्वाद ऐसा भी होगा और भी कह सकते हैं आगमापायित्वाद बोल सकते हैं हेतु देह धर्मा आत्मनो अनुभवंती देहा धर्म आत्मा के नहीं हो सकते क्यों आगमापायित्वाद आने जाने वाले हैं देहा धर्म आने जाने वाले हैं इसलिए आत्मा के नहीं हो सकते आत्मा का नहीं होते इसमें हमें प्रमाण है हमारे पास तुम्हारे पास में क्या है कुछ धर्म देह के आत्मा देह देहधर्मा आत्मा के होते हैं कुछ धर्म नहीं होते क्या प्रमाण है तुम्हारे पास सिद्धांत ही बोल रहे हैं हमारे पास तो प्रमाण है अनुमान प्रमाण है देह धर्म आत्मा के नहीं हो सकते अथवा दृश्यत्वाद दे देना देहधर्मा आत्म भवंती जो शरीर के धर्म है आत्मा के नहीं हो सकते दृश्यत्वाद आत्मा के द्वारा देखा जाता है आत्मा दृष्टा है ये तुछ तुछ तो इस दृश्य अथवा देहधर्मा आत्मनोभं जड़ आद आदि भी हेतु दे सकते हैं ये जड़ है आत्मा चेतन है आत्माधर्म नहीं हो सकता देह धर्म ये सब करके ये सारे शरीर से आत्मा को अलग किया जा सकता है नहीं होते देहधर्म नहीं होते आत्मा देहा धर्म आत्मा का नहीं होते इसमें यह अनुमान प्रमाण है हमारे पास ये कहा कामी कहते हैं सारी बातें तत्रिक वो पुराण सम्मति में आ कहते हैं न्याय में न्यायता से कहाता है न्याय से भी सिद्ध है बात युक्ति से भी सिद्ध है देहादी के दर्मा आत्मा नहीं हो सकते मानी विद्या और अविद्या के जो फल है वो दिखाते हैं ज्ञान और अज्ञान का फल क्या होता है अज्ञान का फल होता है अनर्थ की प्राप्ति अज्ञान का फल होगा अनर्थों की निवृत्ति ये तो फल होता है तत्व उसी विषय में न्याय में ही पुराण सम्मति महा पुराण में महाभारत है वही दिया है सर्पा को कुछ अग्रहणी दिया था माने सर्प को न जानने वाला और जानने वाले में बहुत अंतर होता है जानने वालों को अनर्थ की निवृत्ति होगी न जान नहीं समझता हो उसकी अनर्थ की प्राप्ति होगी सर्प को पकड़ेगा तो डसेगा कुसा के अग्रभाग में भी स्थिति है कुआ की स्थिति ऐसी है, है कुआ को न समझने वाला गिर जाएगा वहां अनर्थ की प्राप्ति होगी जो समझता हो उसके पास नहीं पहुंचेगा अनर्थ तो होगी उसकी ये सब फल है ज्ञान का और ज्ञान का फल ऐसा होता कहा उदपान आया उदपान मान क्या है कुप हम कुपकुए को उदपान कहते हैं यथा आत्मज्ञान ये विशिष्टम फलम से आते आत्मज्ञान में विशिष्ट बल है अनर्थों की निवृत्ति होती है विशिष्ट बल क्या अनर्थों की निवृत्ति अपने स्वरूप को पहचान पर संसार रूप जो अनर्थ नहीं आएगा उस पास तथा तो पश्य उसको देखो यही कहा था मैं ज्ञाने फलम पश्य यथा विशिष्टम कहा था विशिष्ट फल है आत्मा के संसार की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा का ज्ञान संसार को देने वाला होता है संसार प्राप्त कराने वाला होता है स्थिति है न्यायत अन्य विद्र काम न्याय मुक्तम विपृति है बोला था न्यायत बोला था न्याय युक्ति भी है कहा था श्रुति स्मृति से कहा विद्या और विद्या के फल भिन्न भिन्न बताया संसार की प्राप्ति अथवा संसार की निवृत्ति बताया अनर्थ प्राप्ति अनर्थ दस्ती तो न्याय से भी ये कहा था तो वहां च लगाया च से क्या लेना है अनवय व्यतिक का हम न्याय मुक्त अन्वय व्यतिरक नामों के आज न्याय है मैंने उसको जानने पर संसार की निवृत्ति है न जानने पर संसार की प्राप्ति है तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव अनवय व्यति न्याय लगा तथा से कहा ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार सर्प को नहीं जानना जानने में फल विशेष है इस प्रकार देहात्म बुद्धि वाला की बात करते तथा चाहता देहादीशो अनात्म बुद्धि देहात्मा में जो अनात्म बुद्धि वाला होगा जैसे सर्प को नहीं जानने वाला व्यक्ति है ना देहादि में जो आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है देहादीशो आत्मबुद्धिर अविद्वान अज्ञानी वही है देहादि में आत्मबुद्धि करने वाला राग द्वेश आदि प्रयुक्त राग द्वेष दो धर्मों को सामने करके देहादि में आत्मबुद्धि होने पर किसी कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा द्वारा धर्म अधर्म अनुक अनुष्ठान राग से प्रेरित होगा स्वर्गा की प्रेम राग है सुन करके आसक्ति आ, आ गई तो स्वर्ग के लिए काम करेगा करे क्या करेगा और अथवा शत्रु समझा सामने समझने पर क्या होगा उसको मारने की इच्छा होगी अधर्म करेगा वहां अधर्म फिर नरक भोगेगा अनर्थ की प्राप्ति करेगा या मृतगा जन्म मरण के प्राप्त होता रहता है या तत्र आदौ अन्वय दृष्टान पहले अनवय व्यतिरिक नामक दृष्टांत देना है यहाँ तो अन्वय दिखाते पहले संबंध दिखाते क्या देहादि में आत्मबुद्धि होने पर अनर्थ की प्राप्ति अवश्यम भावी है ये दिखाया अन्वय दिखाया देहादि में आत्मबुद्धि रखने करने पर अनर्थों की प्राप्ति जन्म पर संसार के अनर्थ की प्राप्ति अवश्यम भावी है ये दिखाया देहादिशो आत्मबुद्धि अविद्वान राग आदि प्रयुक्तों धर्माधर्म अनुष्ठान कर जाएते मृत्ये चाहिए वाक्य के द्वारा अन्वय दिखाया, अब व्यतिरिक दिखाते हैं जिनका देहादि में आत्मबुद्धि नहीं है व्यतिक दिखाना है तदभाव है तदभाव आत्मबुद्धि के अभाव होने पर अनर्थों की प्राप्ति के अभाव हो जाएगा सही है। देहादि देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी हो यह व्यतिरिक दिखा रहे हैं जिसमें देहादि से अतिरिक्त आत्मद्रष्टा होगा राग द्वेषादी प्रहण अपेक्षा उसमें राग द्वेष आदि नहीं होंगे देहादि से अतिरिक्त आत्मा पर पहुंचने पर राग द्वेषादी का अभाव हो जाता है धर्माधर्म प्रवृत्ति समाधान धर्माधर्मक प्रवृत्ति नहीं होगी रागद्वष के अभाव होने के कारण मुच्चनते वो लोग मुक्त हो जाते हैं यही फल है न के प्रत्याख्यात्म सक्यम नहीं आए थे इस युक्ति को, को कोई खंडन नहीं कर सकता देहादि में आत्मबुद्धि जब तक है तब तक धर्माधर्म करेगा धर्माधर्म रागद्वष से प्रेरित धर्माध्रम धर्माध्रव फलस्वरूप होगा जन्मवृत्ति की प्राप्ति अनर्थ की प्राप्ति और देहादि में जिनकी आत्मबुद्धि समाप्त हो गई है वहां पर राग द्वेष रागद्वेषादी का अभाव है राग द्वेष द्वेषादी का अभाव होने से धर्माधर्म नहीं कर सकता वो राग द्वेष रागद्वेषादि पूर्वक धर्माधर्म होता है धर्माधर्म न होने से मुक्त होगा वो।, वो ये दोनों दिखा दिया है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या वृत आत्मागत है आत्मा जो है ना अनादि अनिर्वाच्य जो अविद्या है अनादिकालीन है अनिर्निर्पक्त मान उसको सत असत सतसत उभय रूप से निर्वचन करना संभव नहीं ऐसे माया है अभिजा दा के द्वारा आवृत्त चिदात्मा अज्ञान से अच्छादित चिदात्मा है ये अचेतनात्मा अनादि अज्ञान के का आवृत्त चिदात्मा है देहादौ अनात्म है, देहादि में जो अनात्मा है देहादि आत्मा नहीं है उनमें आत्मबुद्धि में आतधाती अज्ञान के द्वारा जो आवृत आत्मा है अनादि अज्ञान के द्वारा आवृत आत्मा देहादि जो अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि को आधान कर देता है आत्मबुद्धि स्थापित करता है तदयुक्त हो रागादिना और आत्मबुद्धि से युक्त हो देहादि में आत्मबुद्धि हो गई जिसकी अविद्या के कारण अनादि अज्ञान के कारण देहादि में आत्मबुद्धि जिसकी हो रखी है तदयुक्त मान जो अज्ञान युक्त है रागादिना प्रेरित राग आदि द्वारा प्रेरित होता है धर्माधर्म में प्रेरित कर देगा राग आदि के कारण राग आदिना प्रेरित तत्प्रयुक्त रागद्वेश द्वारा प्रेरित होता हुआ कर्मानुष्ठति कर्मानुष्ठति कर्म को अनुसान करेगा पुण्य पाप कुछ ना कुछ करेगा धर्माधर्म करेगा तत्कर्ता धर्माधर्म का कर, कर्म करने वाला हो गया जब कर रहा है तो यथा कर्म जैसा कर्म होगा उसको पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो जैसे कर राग द्वेश के द्वारा प्रेरित तो होकर जैसा कर्म किया हो नूतन देह में फिर नया शरीर प्राप्त करेगा उसको फल भोगने के लिए पुरातन त्यजति पहले वाला त्याग देगा नया शरीर धारण करेगा फल भोगने के लिए धर्माधर्म के आधार पर फल भोगना उसको इति एवं अविद्यावत्य संसारित्व सिद्ध बार बार शरीर लेना मरना यही चलता रहेगा अविद्यावान जो होगा संसारी होता है संसार में चक्कर काटता रहता है यह सिद्ध हो जाता है अविद्यावत्य संसारित्व ये अन्वय दिखा दिया और अविद्या अभावे असंसारित्व यही होगा व्यतिरिक्त दिखाना है व्यतिकम इदान दर्शे आगे व्यतिक दिखाते हैं अविद्या नहीं है तो असंसारी हो जाता है मुक्त हो जाता है ठीक है देहादि इत्यादि कहा देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शनों कहा था देहादि से अतिरिक्त आत्मद्रष्टा होगा जो आत्म, आत्म दर्शन करने का स्वभाव का बना हुआ हो तो रागद्वेश प्रहार अपेक्षा बोला था रागद्वेषादि त्याग की अपेक्षा से रागद्वेष दोनों नहीं होने पास देहादि में आत्मबुद्धि होने पर रागद्वेश होता है देहादि में आत्मबुद्धि नहीं है तो राजद्वेश का अभाव है धर्माधर्म प्रति समाज रागद्वेश धर्माधर्म प्रवृत्ति नहीं होगी तो धर्माधर्म धर्मा धर्मा धर्मा में उसके शांत होने से मुचनते ये लोग मुक्त हो जाते हैं अविद्या अभावे असंसार मुक्त स्थिति होगी श्रुति युक्ति व्याम भेदे के आते हैं श्रुति और युक्ति दोनों के द्वारा भेद ज्ञान हो गया देहादी आत्मा नहीं है आत्मा देहादी नहीं है भिन्न ज्ञान हो गया भेदे ज्ञाते राग आदि दोस्त राग आदि ध्वस्त हो जाते रागद्वस आदि नहीं रहते भिन्न ज्ञान अभिन्न काल में देहादि में आत्मबुद्धि करने से रागद्व आदि पैदा हो जाते हैं तो श्रुति युक्ति श्रुति भी बहुत सारे श्रुतियां ऐसे आत्मा शरीर से भिन्न है कहने वाली श्रुति है।, है और युक्ति अभी अभी, अभी दिया हुआ है। युक्ति है ये भेदे ज्ञाते देहर आत्मा भी भेद ज्ञान हो जाने पर भिन, ये भिन्न शरीर भिन्न है मैं भिन्न हूं ऐसे ज्ञान होने पर राग आदि दोस्त या फिर राग नाश हो जाता है उसका राग आदि नाश होने कर्म उप्रमाद फिर धर्माधर्म धर्म कर्म नहीं हो सकता उसे राग आदि के अभाव के कारण कर्म उप्रमाद कर्म के उपराम होने से अशेष संसार असिद्धि संपूर्ण संसार की असिद्धि होगी वहां सिद्धि नहीं हो पाएगी संसार की मुक्त होगा अविद्या राहित्य बंद दोस्ती सिद्ध होगा अविद्या के रहित होने पर बंधन की नाश बंधन का समाप्त यही है अविद्या स्वत्य बंदस्वस्थ बंद अस्थि अविद्या अभाव है बंध ध्वस्ती अविद्या बंधन का ध्वस्ती कहना है उक्त अन्वयादेर अन्यथा थे ये जो अन्वय व्यति क्या था देहादि में आत्मबुद्धि होने पर संसारित्व तो अवश्य भावी है संसार प्राप्ति है उसको और देहादि में आत्मबुद्धि का अभाव होने पर संसार की निवृत्ति है ध्वस्ती है कहा इसमें अन्य वित्रेक युद्ध खाया था अन्यथा सिद्ध भी शिथिले कोई बोले नहीं अन्यथा सिद्ध है अन्य प्रकार से भी हो सकता है कोई बोले नहीं अन्य प्रकार भी भाई नहीं यही कारण है दो ही है उसको शिथिल करते हैं इति इति शब्द से कहा था इसको इति न केन रज प्रत्याघातुम सक्यम इसको कोई भी टाल नहीं सकता खंडन नहीं कर सकती बात को देहादि में अज्ञान अनादि अज्ञान से आवृत आत्मा होगा देहादि में आत्मबुद्धि करता है देहादि में आत्मबुद्धि करने से रागद्वेष पैदा हो जाते हैं रागद्वेष में शत्रुमित्र भाव आएगा इष्ट अनिष्ट भाव आएगा इष्ट अनिष्ट भाव को धर्माधर्म करेगा इष्ट बुद्धि आने पर धर्म करेगा अनिष्ट बुद्धि आने पर कर्म करेगा अनर्थ कर्म कर देगा हिंसादि कर्म करेगा उसके स्वरूप स्वर्ग आदि संसार प्राप्त तो करेगा जन्म मृत्यु लेता रहेगा यही है।, है कोई इसको काट नहीं सकता बोला था इसको उत्तम अच्छा। अनव अन्यादिवादी ना केंद्रचित अभी तो न सक्यम प्रत्याख्या तद अन्यथा सीधी साध का अभाव करते अनुया अनुयादि वादी ना तो अनुय वितरक कहने वाले जो भी होंगे जितने भी होंगे अनुय वितरक लगाने वाले शास्त्र में जो भी कहने वाले हैं केंद्र चित अभी कोई भी बादी हो किसी के द्वारा भी न्यायत युक्ति से न बंधन ध्वस्ती इतना बंधन की ध्वस्ती नहीं हो सकती जब अनवय है अनुयादि ना कहा था अनुयादि होने पर स्थिति बंधन ध्वस्ती नहीं हो सकती अच्छा उक्तमयवादी ना केंद्र चित न्याय तो न सक्यम प्रत्याशित कोई भी वादी के द्वारा इसको इस अन्वय को कोई टाल नहीं सकता तद अन्यथा सिद्धि साधक उसको अन्यथा करने के लिए कोई साधक प्रमाण नहीं है कोई अन्यथा सिद्धि के लिए अन्य प्रकार से विशिद्ध हो जाए ऐसा है ही नहीं यही है युक्ति अविद्यात्य संतार सत्व अविद्या बंध दोस्ती यही अर्थ होगा अन्वया अन्यथा सिद्ध चौद्यम अपनी प्राचीनम प्रतिनिधम इत्या, प्रतिनिधम इत्यास कहते हैं अनुवयाधी अन्यथा सिद्ध कोई प्रश्न भी करता हो तो उसका भी प्राचीनम प्रतिनिधम पहले खंडन हुआ इसका कहते हैं मारे पूर्व पृष्ठ भी खंडन हुआ ग्यारह पृष्ठ इसका खंडन करके आए हैं पहले अनुयादि के नहीं हो सकते करके पहले खंडन किया हुआ कहा ग्यारह पृष्ठ भी खंडन का किया है कहा था सभी में एक आने पर ऐसे दोष आएगा कहा था सिद्धांत का दोष नहीं कहा था तत्र इत्यादि का हो तत्रशति क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से ही ये क्षेत्रज्ञ जो है ना क्षेत्र में जाना तो क्षेत्रज्ञ जिसको जीवात्मा करके बोल रहे हैं वास्तव में ईश्वरी है ये अज्ञान के कारण शरीराज में आत्मबुद्धि आने से क्षेत्रज्ञ कहलाया है वास्तव ईश्वर है परमात्मा ही है ये तत्रशति क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से उपाधि भेदता अविद्या के द्वारा किया हुआ जो उपाधि शरीरादि उपाधि है इसके कारण से संसारित्व इवती संसारित्व जैसा होता है क्षेत्र वास्तव में संसारी नहीं है कहा था ठीक हमें कहना है ज्ञान अज्ञान उक्त न्याय न ज्ञान और अज्ञान की महिमा ऐसी है ज्ञान में संसारित्व का अभाव होना अज्ञान काल में संसारित्व की प्राप्ति अनर्थहानि और अनर्थ की प्राप्ति माने अज्ञान का फल होता अनर्थ की प्राप्ति और ज्ञान का अर्थ होगा अनर्थ की ध्वस्ती निवृत्ति ज्ञाना ज्ञान उत्तर न्याय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्व तो सरपान को साग्रहण यादि दिया हुआ न्याय युक्ति है इस युक्ति के द्वारा स्वरूप भेद स्वरूप भेद होने पर कार्य भेद है उनका स्वरूप भी भिन्न है एक का स्वरूप अविद्यारूप है एक का स्वरूप विद्यारूप है अकार्य में भिन्नता है कार्य एक है अनर्थ की निवृत्ति कराने वाली और एक अनर्थ प्राप्ति कराने वाली उनका फलवे भी वेद है चारि भेद फलभेद स्वर्वभेदे फल, फल स्वार सेना परापर ओर ऐक्य भी स्वभावत पर और अपर दोनों का ऐक्य होने पर भी परमात्मा और जीवात्मा का ऐक्यता ऐक्य होने पर भी वास्तव में एक ही है होने पर भी बुद्धि आदि उपाधि भेदात फिर भी भिन्नत्व तो जैसा लग रहा है भिन्न जैसा लग रहा, किस रहा? है किस उपाधि के कारण से बुद्धि आदि जो उपाधि है बुद्धि है शरीर है मन है जो भी है बुद्धि आदि उपाधि भेदात अविद्या आविद्यकम् आविद्यक लग रहा है आत्मन संसारित्व भाष आत्मा में जो संसारित्व आवास हो रहा है ये क्या है आविद्यक है वास्तविक नहीं है प्रातिभाषिकम सिद्ध थी ये प्रातिभाषिक है कल्पना है आत्मा में जो संसारित्व भाषण कल्पना है वास्तव में ईश्वरीय है ये सिद्ध होता है आत्मनो ब्रह्मदा स्वत अहम इतिहा आत्माभावे ना ब्रह्मता विभायात इतिहाशंका पूर्वादि की एक शंका आ जाती है आत्मा यदि ब्रह्म सोता हो ब्रह्मत्व सोता हो इसमें सोता ब्रह्म ही हो उपाधि के कारण जीवत्व दिख रहा हो वास्तव में ब्रह्म हो तो ब्रह्मत्व का भी इसको भास होना चाहिए ना मैं ब्रह्म हो ये भान भी होना क्यों नहीं होता स्वतः ब्रह्म होता अपना स्वरूप को कौन बोलता जैसे जीवत्व लेकर चल रहा अभी तो ब्रह्म भान क्यों नहीं होता इसका ये शंका है आत्मनो ब्रह्मता स्वतः यदि आत्मा, में, शोता है। शोता है में।, तो में, आत्मा में ब्रह्मत तो स्वतः है स्वतः ब्रह्म ही है वास्तव में उपाधि के कारण से अन्यत्व भाष रहा है वास्तव में ऐसा हो स्वतः ही यदि ब्रह्म ही हो तो अहम इतनी आत्माभाव है ना ब्रह्मता भी साथ अहम में ब्रह्मतव भी दिखना चाहिए हम ब्रह्मा उसमें तो भी, तो भी तो होना चाहिए ब्रह्म क्यों नहीं दिख रहा अहम मनुष्य क्यों दिख रहा है यदि वास्तविक ब्रह्म हो तो मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं ऐसा क्यों बोलता ब्रह्म तो होने अहम ब्रह्म ये भी तो होना चाहिए वास्तव में ब्रह्म हो तो माने वास्तव में ब्रह्म नहीं है ये पूर्वादि का कहना है यदि वास्तव में ब्रह्म तो अपना स्वरूप क्यों भूल जाता शोतस्त शोतस्त हो आत्मा ब्रह्म स्वतत्व स्वतः यदि हो और हम यदि आत्मभावे ना प्रमता भी जैसे आत्माभाव से अहम मनुष्य बोलता है आत्मभाव से मनुष्यत्व तो को लगाता है ब्रह्म तो भी भाषना चाहिए आत्मभान है ना आत्मभान होने से आत्म का भान स्वतः होना चाहिए ब्रह्म के का भान होना चाहिए अहम जो आत्मा का भान हो रहा है ना स्वतः ही हो तो ब्रह्म का भी भान होना चाहिए आत्मा का भान तो हो ही रहा अहम करके पूर्व आदि की संख्या आ गई तो उत्तर देते हैं यथा इत्यादि कहा है यथा थाण पुरुष निश्चय न चाहता बता थार्वा कहा था। जिस प्रकार में था में पुरुष निश्चय कर लेता कोई व्यक्ति जैसे शरीर में मनुष्य बुद्धि कर रहा है कोई थााणु में पुरुष बुद्धि कर लिया निश्चय कर लिया ये पुरुष है मान लिया कि उसको ठूठ को इतने माने से क्या वो पुरुष होगा वो अठाणु नहीं हो सकता यही कहना है देहादि अतिरिक्त से आत्मनो वैदिक पक्ष है देहादि अतिरिक्त जो आत्मा है ना वैदिक पक्ष जितने भी है जो वेद को मान के चलने वाले जितने भी पक्ष हैं नास्ती की बात नहीं करते वैदिक जितने हैं देहादि अतिरिक्त से आत्मनो वैदिक पक्ष है भी स्वतः है परमात्मा स्वरूप होता है वो होने पर भी तस् अहमद भाती उसमें अहम भानोन भातिव तद अतिरिक्त न भाति कि अवद्या अविद्या देहादी में विपरीत भाषते तथा आत्म ब्रह्मते स्वाभा के तस् भातिव ब्रह्म न भाती अवद्या तो अब्रह्मत्व तस् अति भाती इतना देखो देहादी से अतिरिक्त आत्मपादी जो होते हैं देहादी से पृथक है आत्म समझने वाले से कर्मकांडी भी है आदि से पृथक आत्मा समझते हैं तभी कर्म कांड कर सकते हैं कर्म कर सकते हैं के पक्ष वैदिक स्वतःवी आत्मा स्वतः ब्रह्म ही है स्वरूप ही वो होने पर भी तस्में अहम यदि भाती फिर आत्मा का भान होने पर भी हम तो भान होता ही हम मनुष्य आदि भान हो रहा हमका भान होते भी, भी। तद तो अतिरिक्त न भाती उसे अतिरिक्त ब्रह्म तो नहीं है किंतु तो अविद्या किंतु तो अज्ञान से क्या होता है देहादि आत्म तो विपरीतम भाषा दे देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती विपरीत हो जाती अज्ञान के कारण अपना पहचान नहीं है मैं ब्रह्म हूं पहचान नहीं है देहादि भान होता है स्वतः है ब्रह्म तो स्वतः होने पर भी स्थिति ऐसी है मैंने तस्वीर ने मैंने ब्रह्मी न भाति कहा उसमें अहम ऐसे भान नहीं होता तथा अतिरिक्त न भाती उसे अतिरिक्त भान होता स्वता है वही वाहन होना चाहिए फिर भी किंतु अविद्या तो अज्ञान के कारण से देहा देहादि आत्मत्व में विपरीत भाषा देहादि आत्मा ही वाहन होता है विपरीत होता है तथा आत्म ब्रह्मत्वे आत्मा का ब्रह्म होने पर स्वाभाविक है भी ब्रह्मत्व स्वाभाविक है इसका आत्मा ब्रह्म है स्वाभाविक है होने पर भी तस्म भाती है उसकी भास होता हुआ ही ब्रह्मत्व का भाष होता हुआ ब्रह्मत्व न माना आत्मा का तो भान हो रहा है आत्मा ब्रह्म ही है किंतु आत्मा का भान होते हुए भी ब्रह्म का भान नहीं हो रहा है अविद्या के कारण ब्रह्मत्व का भान नहीं होता था। अविद्या अविद्या अविद्याण अब्रह्मत्व में बता तो अश्य भाती अब्रम्हत्व ही भाषता है मैं मनुष्य हो करके लगाता है और हम तो आत्मा का ही भान हो रहा है किंतु मनुष्य में जोड़ देता ज्ञान के कारण ब्रह्म में जोड़ पा रहा है ठीक है आत्मा तो देहादी आत्मत्व और आविद्यम आत्मा में देहादी बुद्धि जो हो रही ना वो आविद्यक है अविद्या के कारण है अनात्मा में आत्मबुद्धि देहादी में आत्म देहादी आत्मा, देहा आत्मा तो देहादी में आत्मबुद्धि होना आत्मा का ये आविद्यम अविद्यक जनित है यह आविद्यम भाति आविद्यक होता है देहादी दे में आत्मबुद्धि का है आत्मा का एक होता है भाती उत्तम अनुभवें पश्चाई थी ये जो कहा था देहादी में आत्मबुद्धि हो रही ना यही आविद्य का है आत्मबुद्धि जन्य है ये जो कहा था इसको स्पष्टीकरण करते हैं सर्व कहा सारे जंतुओं के देहादि में आत्मबुद्धि है अपना स्वरूप अहम का ज्ञान होता हुआ ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है एक व्यक्ति मात्र में नहीं सारे में ऐसी स्थिति है सर्व जंतु नाम कहा था सारे जंतु जितने इनमें प्रसिद्ध है देहादिशु अनाथ शो आत्मभावों कहा अनात्म पदार्थ में आत्मभाव जहां पहुंचता है वह हूं करता है अभी मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं बोल रहा है आगे पशु में पहुंचे पशु हूं यही मानेगा पक्षी में पहुंचे पशु हूं सारे में यही है देहादि में आत्मबुद्धि हो रही है अज्ञान से आवृत्त होने के कारण अपना स्वरूप का भान होते हुए भी ब्रह्मत्व तो का भान नहीं है स्वतः ब्रह्म होते हुए भी अतस्वंत अद्बुद्धि यही आविद्यक पदार्थ माने अन्य में अन्य बुद्धि जो वो नहीं है उसमें वो बुद्धि कर रहा जैसे था पुरुष बुद्धि कर दे रहा पुरुष में थाणु बुद्धि करना और बुद्धि यही होता अविद्या के कारण होने वाली बुद्धि है तस्मिन बुद्धि अविद्या कृता अन्य में अन्य बुद्धि अविद्या के कारण होता है शरीरादि अन्य है आत्मा अन्य है शरीरादि में आत्मा बुद्धि अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है यह अविद्या कृता ही इस तरह दृष्टांत दृष्टांत दिखाया क्या दिखाया यथा था पुरुष निश्चय किसी व्यक्ति को कि थाणु में पुरुष का निश्चय हो गया पुरुष है समझ लिया निश्चय कर लिया इतने मात्र से क्या वो पुरुष हो सकता है क्या था पुष्ट धर्म से विशिष्ट नहीं हो सकता पुरुष कहा न तो यहा पुरुष धर्म था होती उसने निश्चय कर लिया पुरुष है करके पुरुष था कभी पुरुष धर्म निश्चय कर करने मात्र से नहीं होगा थाणु धर्म व पुरुष अथवा पुरुष में थाणु बुद्धि करती ये ठूट है समझ लिया मनुष्य खड़ा था रात में ठूठ है समझ लिया इतने मात्र से क्या थाणु का धर्म पुरुष में आएगा क्या नहीं आ सकता अतस्व तदबुद्धि है वो ठीक इस प्रकार यहां देहादि में आत्मबुद्धि तद आविद्यक है जैसे थाणु में पुरुष बुद्धि आविद्यक है वास्तविक नहीं है वो ठीक इस प्रकार यहां भी है ये कहा था पुरस्थित वस्तु नहीं सामने एक वस्तु है चाहे पुरुष खड़ा हो चाहे ठूठ खड़ा हो चांदनी रात में जा रहा है रात्रि में चल रहा है वह विपरीत बुद्धि हो जाती है लोगों की स्थिति वस्तु ने सामने एक वस्तु है थाड़ू वस्तु का स्फूट है वास्तविक स्थोट है वह पड़ा है सामने अविद्यामान निश्चय हो जाए थे अज्ञान के कारण उस थानु का ज्ञान नहीं हुआ तो पुरुष बुद्धि अविद्या का दो तो अंश है ना आवरण अंश विक्षेप अंश थाणु को ढक दिया अज्ञान ने थाणु ढक गया पुरुष में मान परिणत कर दिया उसको विक्षेप शक्ति स्थिति हो जाती है अविद्या के कारण पुवान यदि निश्चय हो थे थाणु में अविद्या के कारण एक सामने वस्तु था ठाणु था उसमें पुरुष बुद्धि हो जिससे होने पर निश्चय हो जाता है तथा इस प्रकार यहां भी देहादि जो है अनात्मा है जैसे थाणु में पुरुष बुद्धि होना है देहादि अनात्मा में आत्मबुद्धि ऐसे ही मानना है अविद्या कृत ही है। के कारण है तथा देहादो अनात्म नहीं आत्मधि तो देहादि जो अनात्म पदार्थ में आत्मबुद्धि है अविद्या के कारण है तो निश्चित अविद्या से निश्चित है सभी मैं मनुष्य हूं मैं को मनुष्य में लगाकर बोल रहा है अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का भेद ज्ञान यदि होता मनुष्य और मेरे में भेद है तो ऐसा नहीं करता अवेद करके बोल रहा है यार अविद्या के कारण है देहात्मनोर ऐक्य ज्ञान देह धर्म से जराविर आत्मने आत्मधर्म से चैतन्य से देह विनिवेश <पने> देहा और ऐक ज्ञान देह और आत्मा का ऐक्य मानने पर अज्ञान के कारण एकता मान के बढ़ जाता है हम मनुष्य बोल रहा है देहा देहादे देहात्मनोर ऐक्य ज्ञान देहा में से जरा देह के जो धर्म वृद्धावस्था अवस्था दी है जरा दी अवस्थाओं को आत्मनी आत्मा में आरोप करना मैं बूढ़ा हो गया हूं मैं मरने वाला हूं इत्यादि आरोप करना बूढ़ा शरीर होता था मैं बूढ़ा हो गया वैसे मानना अनात्मा में आत्मधर्म और आत्मा आत्मधर्म से चैतन से धर्म चैतन्य है चैतन्य स्वरूप है वो उसका देह विमय देह में विनिमय करना चेतन समझना इसको मैं जड़ नहीं हूं चेतन हूं समझना शरीर को विनिमय से तो ये बदला बदली हो जाएगी ये शंका आगे तो कहा नच इत्यादि कहा ऐसे विनिमय हो नहीं सकता कल्पना मात्र से विनिमय नहीं हो सकता देह धर्म का आत्मा में मान लिया ज्ञानी ने, ने इतने मात्र से आत्मधर्म नहीं हो सकते हो जैसे थाणु में पोस्तो धर्म का आरोप कर दिया किसी ने क्या पुरुष हो सकता है वो नहीं हो सकता वास्तव तो था। में नहीं हो सकता यही कहना है न च इत्यादि कहा था न चे एता में पोस्तो बुद्धि का आरोप किया किसी ने जो पुरुष है समझ लिया इतने मात्र से पुरुष धर्म धर्म और भवती पुरुष का धर्म था थाणु का नहीं हो सकता थाणु का भी पुरुष नहीं हो सकता थाणु धर्म व पोष्य अथवा पुरुष में थााणु बुद्धि कर दी थी किसी ने वहां पर थाणु धर्म पुरुष भी नहीं आ सकता कल्पना करने मात्र से निश्चय कर लिया था ज्ञान काल में नहीं बता कहा समय हो गया है यार रखते फिर करेगा। ओम पूर्णमर पूर्णमद पूर्णा पूर्ण उद्यते पूर्णश पूर्णमादा वशिष्यते वशिष्य ओ शांति